नारायण नारायण आज का विषय है मैं सिर्फ नाम में ही हूँ कोई आदमी कितना ही बड़ा हो पुराण और प्रवचन बहुत अच्छे ढंग से कहता हो लेकिन यदि वह नाम स्मरण में न रहता हो या उसकी संगति से भगवान का प्रेम निर्माण न होता हो तो उसे कभी संत नहीं कहा जा सकता संतों के नाते रिश्तेदार संत ही होते हैं ऐसा नहीं है हम नौकरी करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा लड़का भी नौकरी ही करेगा उसी तरह कोई भगवान का भक्त है तो उसका लड़का भी भगवान का भक्त होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता हाँ चाहे कोई संत ही क्यों ना हो जाए व्यवहार उसे सामान्य आदमियों के समान ही करना चाहिए चाहे जैसा आचरण करना संत का आचरण नहीं होता अत्यंत निर्भयता यह संत संत का पहला गुण होता है क्योंकि सर्वत्र मैं ही ही व्याप्त ऐसी भावना होने के के के बाद भय लिए कोई जगह ही नहीं रह जाती ण में भय का लेश भी नहीं होता इसलिए बाघ शेर सांप वगैरह उसे तकलीफ नहीं देते जंगली बाघ की तरफ भी निर्भय होकर आंख मिला कर देखो तो वह हमला नहीं करता साधु के शुद्ध अंतकरण का भी उस पर असर होता है इस तरह संतों के अंतकरण का जानवरों को भी भान होता है ऐसे संतों का सहवास मिलना भी बड़े भाग्य की बात होती है परमेश्वर के प्रति प्रेम होना या सतत नाम स्मरण करना यही संतों की संगति में रहकर कर सदना है संतों का अखंड सहवास नाम स्मरण से ही हो पाएगा जहाँ नामस्मरण है वहाँ संतों का सहवास है महाराज जैसे संत भी भगवान भगवान से से मुझे तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा हो यही मांगते हैं। हैं, इसी तरह समर्थ रामदास कहते हैं, तुम्हारा योग यानी मेरे जीवन में निरंतर होने दे योग होना यानी और कुछ नहीं मन जब जब अनुसंधान से झटक कर अन्य विचारों में भटकने लगे तब तब उसे एकाग्र कर फिर अनुसंधान में लगाएं यही योग शक्ति है हुक्म कितना भी सख्त क्यों ना हो अगर उसके नीचे हस्ताक्षर नहीं होंगे तो उस हुक्म का कोई मतलब ही नहीं होता साहिब के हस्ताक्षर के कागज का महत्व होता है नाम स्मरण सब साधनों में हस्ताक्षर जैसा होता है एक लड़के को बहुत गुस्सा आता था गुस्से के जोश में वह अपना सिर पटक लेता था मैंने उससे कहा रोज स्नान करने के बाद अपने पेट पर चंदन से राम नाम लिख लिया कर और जब जब गुस्सा आएगा तब तब उस नाम की ओर देखा कर और इस प्रयोग से उस लड़के का गुस्सा अपने आप शांत हो गया सचमुच नाम में कितनी शक्ति है अनुभव करके ही देखो मैं आज तक सबको नाम ही बताते आया हूँ मैं यहाँ नहीं हूँ मैं वहाँ नहीं हूँ मैं गया नहीं हूँ मैं जाता नहीं हूँ मैं केवल नाम में ही हूँ जिसके पास भगवान का नाम है उसके आगे पीछे मैं ही हूँ नारायण नारायण